ईश्वर के द्वारा हमें कर्मों का फल प्राप्त होता है वो न्यायकारी है कर्मानुसार फल देता है ये चर्चा हमने पीछे की इसके साथ साथ बहुत व्यापक मान्यता जुड़ी भी है कि हमें जो भी सुख दुख मिलता है वो हमारे कर्मों का फल होता है यदि हमारे भाग्य में वो नहीं लिखा है तो हमें वो सुख दुख प्राप्त नहीं होगा हम बच जाएंगे उससे ये छूट जाएगा हमारे से और जिसका लिखा है उसी के साथ वो घटना या दुर्घटना होगी ये बहुत व्यापक मान्यता है और आपके जो बार बार प्रश्न आ रहे हैं उनमें बहुत सारे प्रश्न मूलतः इसी आधार पर है घटनाएं अलग अलग हैं, जैसा कि इस विषय में आप लोगों के सामने मैंने पहले रखा था कि हमें जितना भी सुख दुख मिलता है वो हमारे ही कर्म के अनुसार है ऐसा नहीं कहा जा सकता क्योंकि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है प्रकृति में बहुत सारी घटनाएं अपने हिसाब से होती हैं और किसी घटना में उस मनुष्य का वहीं पर होना ऐसा अगर माने तो सब कुछ निर्धारित मानना पड़ेगा हमारे को और मनुष्य के कर्म की स्वतंत्रता बाधित होगी उसकी और कुछ विवेचना मैं आज के प्रश्न के संदर्भ में रखूंगा लेकिन कर्म के बारे में मूलभूत बातें जो हैं कि कर्म का फल वही दे सकता है जिसे पता हो कि इसका ये कर्म है और यदि कोई दुर्घटना होने वाली है और वहां से कोई बच गया या कोई आ गया तो हम कहते हैं कि इसके यही ये ही लिखा था इसको बचना था इसलिए उसने विचार बदल दिया उस वाहन से जाने का या हवाई जहाज से जाने का ऐसा एक पक्ष में मान भी लेते हैं तो हमें साथ में यह भी मानना पड़ेगा कि भविष्य में ये दुर्घटना होनी निश्चित थी पहले से निश्चित थी वो हवाई दुर्घटना किसी भी कारण से हो चाहे पक्षी के टकराने से हो चाहे इंजन में आग लगने से हो अथवा और कोई कारण हो या विस्फोट से हो कुछ भी किसी भी तरह वायुयान में या वाहन में दुर्घटना होती है और उसमें कुछ लोग मरते हैं और हम ये कहते हैं कि ये उन्हीं के कर्म थे उनकी लिखी थी मृत्यु तो हमें साथ में ये भी मानना होगा कि जिन जिन कारणों से वो दुर्घटना हुई वो भी सब निश्चित थे और वो अगर सारा निश्चित माना जाए तो फिर मनुष्य के कर्म की स्वतंत्रता और बाकी सब चीजें भी जो कि तू यंत्र चल रही हैं, कटपुतली की तरह कोई कर रहा है करवा रहा है ऐसा मानना होगा और ऐसा मानेंगे तो कर्म फल की व्यवस्था ही समाप्त हो जाती है क्यों किसी को धर्म और अधर्म पाप और पुण्य का कथन करेंगे वो तो लिखा ही था होना ही था अब किसी ने शराब पीकर के दुर्घटना कर दी या वायुयान का चलाने वाला है कुछ और करने लगा गलती हो गई उससे गलती कर दी उसने असावधानी से जानता नहीं और वायुवान गिर गया गोता खा करके टकरा गया कहीं नीचे उड़ा रहा है वो कलाबाजी कर रहा है अति उत्साह में और नियंत्रण रहा नहीं तो ये सारी की सारी चीजें हमें फिर माननी पड़ेगी कि ऐसी ही होनी थी तो सब मनुष्य कठपुतली की तरह माने जाएंगे ऐसा होना है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं फिर कोई पाप पुण्य भी नहीं है क्योंकि कर्म की स्वतंत्रता ही वहां पर नहीं रहेगी कर्तित्व ही नहीं बनता है कर्तृत्व बनता ही तब है जब कर्म की स्वतंत्रता हो हम कर सकें ना कर सकें या भिन्न ढंग से कर सकें बंधा like. बंधा है तो कोई कर्तृत्व नहीं होगा फिर तो कोई दूसरा हमारे से करवा रहा है और ऐसे में यदि कुछ गलत सही होता है तो उसका उत्तरदायित्व भी उसका होगा जो करवा रहा है करने वालों का कुछ नहीं होगा क्योंकि हम तो कठपुतली है लेकिन ये हमारे प्रत्यक्ष के भी विपरीत जाता है क्योंकि हम कर्म करने में स्वतंत्रता को बहुत अच्छी तरह अनुभव करते हैं प्रतिदिन अनुभव करते हैं लाखों करोड़ों बार अनुभव कर चुके हैं और अब कभी भी कर सकते हैं हम जो चाहते हैं वो करते हैं ठीक है कुछ जगह पर हमारी सीमा रहती है हमारी शक्ति नहीं रहती हम नहीं कर पाते बाध्यता रहती है लेकिन जो हमारी सीमा है उसमें हम कितना विकल्प है हमारे पास में प्रतिदिन बदल बदल के करते हैं बोलते हैं कोई भी बोलता है तो वो अपनी स्वतंत्रता से बोलता है बंदा बंधा या थोड़ा ना है सारा का इस शब्द को भी बोल सकता है उसको भी बोल सकता है इस ढंग से भी प्रस्तुत कर सकता है इससे भी कर सकता है इसको पहले इसको बाद में कुछ भी कर सकता है आंखें चपक रहे हैं हाथ पैर चला रहे हैं जो संकेत कर रहे हैं इस सारा का सारा तो स्वतंत्रता से हो रहा ही हमारे को एकदम प्रत्यक्ष इसके विपरीत नहीं कह सकते तो प्रश्नों को मैं लेता हूं कोई मनुष्य हवाई जहाज से विदेश जाने के लिए टिकट बुक कराता है और मलमे कल्पना करें कि उसे इस दिन जाना है और वह उस दिन किसी कारणवश न जाकर किसी और दिन का टिकट बुक करा लेता है और जिस दिन उसे जाने वाला था पहले दिन उस दिन जहाज की दुर्घटना हो गई और वह उस दिन न जाने के कारण बच गया तो क्या यह वह उस दिन कुछ संयोग ऐसा था इसलिए बच गया यह और कोई कारण था यह संयोग ही माना जायेगा संयोग करना मानना चाहिए यह जो आपने लिखा है कि किसी कारण से वो नहीं गया वो कारण क्या था विवेचना करनी होगी कोई कार्य आ गया कार्य निरस्त हो गया जिस जगह जाना था कोई नया कार्य आ गया तो क्यों आ गया किसने वो कार्य दे दिया किसी मनुष्य ने दे दिया कार्यालय ने दे दिया परिवार में कोई घटना घट गट गई तो यदि यह माना जाए कि इसकी मृत्यु बचनी थी इसलिए यह कारण उपस्थित हुआ तो वो कारण जो भी था उसको वो भी निश्चित होना चाहिए पहले से और दुर्घटना होने वाली है ये भी पहले से निश्चित होना चाहिए नहीं तो बचने की बात ही नहीं थी यदि ये माना जाए कि इसको बचाना था इसलिए कारण उपस्थित हुआ और वो नहीं गया उस दिन तो इसका मतलब है जिसने भी कारण उपस्थित किया कर्मानुसार बचाया उसको पता था कि यह घटना होने वाली है भविष्य में तभी तो बचाया और वो घटना कैसे होने वाली है दुर्घटना उसकी भी विवेचना करनी पड़ेगी क्यों क्यों दुर्घटना हुई वो तो जिस कारण से भी हुई वो भी निश्चित माना जाएगा और इस सब में ये कौन करवा रहा है विमान की दुर्घटना कौन करवा रहा है नया कारण उपस्थित किया किसने जिससे कि वो नहीं गया उस दिन ये कौन करवा रहा है ये भी भगवान ही करवा रहा है ये मानना होगा क्योंकि कर्मों की व्यवस्था तो वही जानता है सबके किसके कर्म है वही जानता है और तो कोई मनुष्य जानता नहीं था कि आगे दुर्घटना होने वाली है आज और परमात्मा ये सारा जानता है तो ये जितना कुछ हुआ है वो सारा परमात्मा ही कर रहा है ये भी मानना होगा और इस सबको कहने वाले ये मांत, पीछे मानते ही है कि कर्म के अनुसार हो रहा है यानी परमात्मा ही ऐसा कर रहा है क्योंकि परमात्मा ही हमें फल देता है तो सब जितनी भी दुर्घटनाएं है होती हैं ये वायुयान तो एक उदाहरण हो गया जितनी भी दुर्घटनाएं है होती हैं वो सारी की सारी परमात्मा ही करवा रहा है यही मानना होगा और सब कुछ निश्चित है ये मानना होगा तो ये बहुत विपरीत सिद्धांत चला जाता है तो इसमें इन चीजों को संयोगवश ही मानना चाहिए पर कई लोग करते हैं कि फिर ये नहीं गया तो दूसरा गया उनकी मृत्यु क्यों हो गई वो भी संयोग के कारण से यह आवश्यक नहीं होता है कि उसकी मृत्यु जब लिखी है तभी होगी एक मृत्यु का प्राय निश्चित काल मनुष्य को आयु का काल मिल जाता है लेकिन कब किसकी कैसे मृत्यु होगी यह निश्चित नहीं है ये पीछे आपके सामने विषय रखा ही था काल मृत्यु और अकाल मृत्यु और आयुर्वेद का चरक संहिता के अनुसार भी आपके सामने रखा था कि काल मृत्यु तो एक ही होती है बाकी सारी अकाल मृत्यु होती है वृद्ध होकर के क्षीण होकर के जीर्ण होकर के जब शरीर त्याग होता है वही काल मृत्यु होती है बाकी रोग से युद्ध में दुर्घटना से गिर जाने से विष से प्राणियों के काट लेने से मार देने से ये जो सारी मृत्युएं हैं, ये सब अकाल मृत्यु कहलाती हैं। चरक संहिता में इसकी विवेचना की गई है जिसका विस्तार से पहले आपके सामने उल्लेख किया था तो ये सारा का सारा निर्धारित नहीं होता है जो कारण था निश्चित कारण था वो कारण भी कि न किसी के द्वारा हुआ अब इस घटना की पूरी विवेचना यदि करेंगे क्यों वो रुका वो तो जो कारण आएंगे वहां भी हमारे को विवेचना करेंगे तो पता लगेगा कि ये तो परमात्मा का नहीं ये तो किसी मनुष्य ने किया है और मनुष्य को पता नहीं था कि इसको बचाना है मुझे तो इसलिए ये इनको हमको संयोग मानना चाहिए अगला प्रश्न है ईश्वर हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक सारे कर्मों को जानता है जन्म से लेकर मृत्यु तक जितने हम कर्म करने वाले हैं वो सारा वो जानता है ऐसा इनका मानना है तो हमें वह कर्म करने के लिए क्यों भेजता है ठीक है उचित प्रश्न है कि अगर वो सारा जानता ही है ये ये, ये कर्म करने वाले हैं तो हमारे को जन्म क्यों देता है फिर वो जानता ही था कि ये कर्म करेंगे उसी के अनुसार फल दे देता मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है एक बात और ईश्वर भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में व्यापक सर्वज है तत्पर्य वो सब कुछ जानता है तो ये एक प्रश्न है आज की इनकी न्याय दर्शन की परीक्षा का यही विषय था एक लेख दिया था ये प्रश्न तो मेरे पास पहले से आया हुआ है लेकिन प्राय ये प्रश्न उठता है तो परमात्मा हमारे भविष्य के कर्मों को नहीं जानता है इसमें दिक्कत आती है जैसा लेख में भी था और इन्होंने भी कईयों ने लिखा कि परमात्मा जानता है भविष्य के कर्मों को क्यों जानता है तो उसके पीछे एक आधार है भाई परमात्मा तो सर्वज्ञ हम यही कहते हैं ना परमात्मा सर्वज्ञ है त्रिकालज्ञ है तीनों कालों की सब चीजों को जानता है तो तीनों कालों में तो भविष्य का भी आ गया भूत का जानता है तो ठीक है वो हो चुकी घटना इसलिए जानता है वर्तमान में वो स्थिति चल रही है वो जानता है भविष्य की जानता है ये एक विचारणीय बिंदु रहता है तो जब परमात्मा को सर्वज्ञ माना लेकिन हम कहें कि वो भविष्य की नहीं जानता तो वह सर्वज्य नहीं रहेगा फिर ये प्रश्न आएगा ना सर्वज्ञ कैसे रहेगा फिर सर्वज्ञ तो वो तभी कहला सकता है जो भविष्य की भी जाने एक पक्षों क्या अब दूसरा है कि यदि परमात्मा भविष्य की भी जानता है कि यह घटना ऐसे होगी इस समय होगी इतनी होगी इस जगह होगी इस व्यक्ति के साथ ये होगा ये व्यक्ति ये ये करेगा परमात्मा पहले से अगर जानता है तो ये सारी घटनाएं निश्चित मानी जाएंगी या निश्चित मानी जाएंगी तो निश्चित, निश्चित निश, माननी पड़ेंगी और निश्चित मानी जाएंगी तो हमारी कर्म की स्वतंत्रता होगी या नहीं होगी नहीं, नहीं होगी तो फिर सब कुछ निश्चित है और यदि ये माने कि परमात्मा जानता भी है और मनुष्य के कर्म की भी स्वतंत्रता है तो दिक्कत हो जाएगी कि अगर मनुष्य ने स्वतंत्रता से कुछ और कर लिया तो परमात्मा के उस ज्ञान का क्या होगा सर्वजता नहीं वो मिथ्या ज्ञान हो जाएगा ना अगर हम ये कल्पना करते हैं कि परमात्मा सारा जानता है और मनुष्य भी कर्म करने में स्वतंत्र है ये भी मानते हैं दोनों बातें हैं कईयों ने आप में से लिखा है कि परमात्मा सर्वोज भी है सब कुछ भी जानता है और जीव के कर्म की स्वतंत्रता भी है जैसा उस लेख का शीर्षक भी था तो अगर परमात्मा ज्ञानता है और जीव की कर्म की स्वतंत्रता है तो स्वतंत्रता का तो यही मतलब होगा ना वो करे या ना करे या भिन्न ढंग से करे तीन रोटी खाए या चार रोटी खाए ना खाए अंतर हो सकता है ना तो ये अगर कोई कर्म की स्वतंत्रता से भिन्न कर्म कर लेता है तो परमात्मा का जो ज्ञान था कि ये ऐसा करेगा वो मिथ्या हो जाएगा ना तो परमात्मा में मिथ्या ज्ञान भी तो नहीं रहता है आप सर्वज्ञता को माने तो मनुष्य की कर्म की स्वतंत्रता नहीं रह सकती और कर्म की स्वतंत्रता है तो परमात्मा की सर्वज्ञता नहीं रह सकती ये दोनों में विरोध है और यही समस्या है तो सर्वज्ञता का ये अर्थ नहीं है कि वो भविष्य की जानता है अच्छा ज्ञाता का क्या मतलब है जानने वाला और मतलब सत्य जाता है शुद्ध जाता है तो जो चीज जैसी है उसको वैसा जानता है यही तो हो गया ना परमात्मा का ज्ञान है वो सर्वज्ञ है तो शुद्ध ज्ञान भी तो है उसका उसमें मिथ्या ज्ञान नहीं है अविद्या नहीं है जानते तो हम भी हैं बहुत सारी चीजों को बहुत सारी चीजें हम सही जानते हैं कुछ में हमारा गलत ज्ञान भी है उल्टा ज्ञान भी है कुछ में ज्ञान ही नहीं है हमारा अज्ञानता भी है ये तो हमारे में है अल्पज्यता और मिथ्या ज्ञान विपरीत ज्ञान और कुछ शुद्ध ज्ञान भी है हमारा परमात्मा में तो मिथ्या जान नहीं है तो जो कर्म हुआ ही नहीं है उसको परमात्मा किस रूप में जानेगा ये जानेगा कि हो गया वो कर्म नहीं तो परमात्मा ये तो जानता है कि ये जीव क्या क्या कर सकते हैं ये पूरा जानता है वो हमारे कोई हमारा कोई भी कर्म हो वो परमात्मा से छिपा हुआ नहीं उसको सब का पता है कि ये जीव ये ये कर सकता है इससे अधिक कुछ नहीं कर सकता अब मैं यहां से नीचे जाऊं तो मेरे जाने के कितने तरीके हो सकते हैं कितने हो सकते हैं आप जानते हैं सारे या नहीं सारे नहीं जानते हैं? क्या क्या हो सकते हैं? दो, दो हो सकते हैं, दो कैसे? एक सीढ़ी से जाना एक कूद जाना भी एक मैं इधर से भी तो जा सकता हूँ इधर से भी तो जा सकता हूं उधर से भी जा सकता हूं इधर से भी जा सकता हूं इधर से भी यूं भी जा सकता हूं यूं भी जा सकता हूं अब कहीं से भी जा सकता हूं ये सब पता है ना आपको ठीक है सामान्य रूप से अब इसके अतिरिक्त तो कोई तरीका है क्या कि मैं किसी इस तरह चला जाऊं और आपको लगे कि नहीं ये तो पता नहीं किसी नए तरीके से चले गए तो वो भी तो एक संभावना है ये आपको पता है ना देखो अभी मैं गया नहीं हूं <laughs> लेकिन आपको पता है अब उल्टा जाऊं बगल <laughs> <laughs> बगल से जाऊं कुछ भी है आपको पता है ना बस ऐसे ही लेकिन आपको यह नहीं पता है कि मैं कैसे जाऊंगा अच्छा ये तो अभी मेरे को भी नहीं पता है मैंने भी अभी विचारा नहीं है और मैंने विचार भी लिया तो मैं बदल भी सकता हूं उसको विचार को अभी मैंने विचारा कि मैं ऐसे जाऊंगा मैं बदल भी सकता हूं और ये प्रत्यक्ष है हमारा हम सबका प्रत्यक्ष है आप सब भी किसी भी तरह जा सकते कई तरीके हो सकते हैं तो ऐसा ही परमात्मा के साथ में तो परमात्मा सर्वज्ञ कैसे है कि वो हमारे कर्मों की पूरी संभावना को जानता है हम क्या क्या कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं ये तो सर्वज्ञता है उसकी लेकिन कौन जीव कब क्या करेगा ये तो जब तक नहीं हुआ है उसको यदि परमात्मा जान भी लेता है तो ये यथार्थ जान है या मिथ्या ज्ञान है जो चीज हुई नहीं उसको हुआ हुआ जान लेना मिथ्या ज्ञान है तो कोई कहते हैं कि भाई नहीं हम ऐसा मानेंगे कि यह होने वाली है यह जानता है जब हो रहा होगा तो यह जानेगा कि हो रहा है और जो हो चुका है उसको जानेगा कि हो चुका है ऐसा जान लेगा तो उसमें एक बात आती है कि परमात्मा का ज्ञान बदलता नहीं है जो ये मानते हैं कि परमात्मा पहले से सब कुछ जानता है तो ये भी कहते हैं साथ में एक तरह युक्ति देते हैं कि परमात्मा का ज्ञान तो एक तरह से बदलता नहीं है क्योंकि उसमें गलत नहीं है ज्ञान तो हमारा बदलता है लेकिन वो ये भी मानते हैं कि वो भविष्य के कर्मों को जानता है तो जो अगर माने भी कि भविष्य के कर्मों को जानता है परमात्मा तो अब उसका ज्ञान बदलेगा या नहीं अभी हम कल जो कार्य करने वाले हैं मान लिया कि परमात्मा आज से आज भी जान आज ही भी जानता है ये ये करेगा तो अब उस कर्म को परमात्मा भविष्य में होने वाला जान रहा है या वर्तमान में हो रहा हुआ जान रहा है या हो चुका जान रहा है भविष्य में होगा ये जान रहा है ना करेगा अब जिस समय कर रहा है तब क्या जान बनेगा उसका कर रहा है और जब हो चुका तब क्या ज्ञान बनेगा किया तो यह ज्ञान में परिवर्तन हुआ या नहीं ये तो तब भी बनेगा जो ये कहते हैं कि भविष्य में कर्म करे यदि जीव और परमात्मा को पता नहीं है जब करेगा तब पता लगेगा तब तो परमात्मा के ज्ञान में परिवर्तन मानना पड़ेगा यह आक्षेप क्या देते हैं यदि परमात्मा जीव के कर्मों को भविष्य के कर्मों को नहीं जानता है और जब करेगा तब ही जानता है तब तो परमात्मा के ज्ञान में परिवर्तन मानना पड़ेगा यह दोष दिखाया जाता है तो उनको अपन ये भी कह सकते हैं कि जो ये मानते हैं उन्हीं को कि भविष्य के जानता है तब भी तो ज्ञान में परिवर्तन होगा कैसे ज्ञान में परिवर्तन होगा कि जो भविष्य का कर्म है उसको पहले तो परमात्मा कैसे जान रहा था होने वाला है होगा और फिर हो रहा है कर्म तो वही है लेकिन होगा हो रहा है और हो गया ये तो ज्ञान में परिवर्तन हो गया ना तो जो आक्षेप वो दूसरों में दे रहे थे कि ज्ञान में परिवर्तन होगा तो ये ज्ञान में परिवर्तन तो आपके पक्ष में भी बन रहा है लेकिन ये ज्ञान का परिवर्तन तो सूचना मात्र है लेकिन परमात्मा सब कुछ जानता है कि कौन क्या क्या कर सकता है सारी संभावनाएं पता है उसको सारी संभावनाएं पता पताएं तो इस दृष्टि से परमात्मा सर्वज्य है लेकिन इस रूप में सर्वज्ञ नहीं है कि वो भविष्य की सारी चीजें जानता हो तो ये जो सारी घटनाएं होती हैं इनको इस रूप में नहीं हमें लेना चाहिए तो इनका जो प्रश्न था कि ईश्वर हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक सारे कर्मों को जानता है तो इस वाक्य को खोल करके देखना होगा ये वाक्य ठीक भी है और गलत भी है अगर इसके अर्थ अलग अलग लेंगे हमारे सब कर्मों को जानता है मतलब हम क्या क्या कर सकते हैं इसको वो जानता है एक जीव मनुष्य शरीर में आके क्या क्या करेगा वो सब जानता है कोई भी ऐसा नया कर्म नहीं है कि जीव करे और परमात्मा को लगे कि यह तो इसने नया किया वो सब पता है उसको इस दृष्टि से तो जानता है लेकिन कौन जीव कब क्या करेगा ये तो वो नहीं जानता अच्छा कर्म की अगर छोड़ भी दें तो परमात्मा कर्मों का फल देता है तो उसके बारे में परमात्मा का ज्ञान बदलता है या नहीं कि इसको इस, इस जीव को इस कर्म का फल अभी देना बाकी है अब इसका फल दे रहा हूं ये भोग रहा है इसका इस कर्म का फल दिया जा चुका यह ज्ञान होता ही नहीं परमात्मा को यथार्थ ज्ञान है ना ये बदलता है तो इसमें दोष कहा है सर्वज्ञता में जो चीज जैसी है उसको वैसा जानना जो है उसको है जानना जो नहीं है उसको नहीं जाना यह है सर्वज्ञता का स्वरूप जो चीज है नहीं भविष्य में होने वाली है उसको पहले से जान लेना जो संभावना ही नहीं है पता ही नहीं है तो ये यथार्थ ज्ञान नहीं कहलाता इससे कोई सर्वज्यता सिद्ध नहीं होती परमात्मा की लेकिन हमारे समझ में इतना ज्यादा रहता है कि नहीं परमात्मा सर्वज्ञ है तो सब कुछ जानने वाला होना चाहिए और हम ऐसे ही बोलते रहते हैं और इससे जो ईश्वर को मानने वाले हैं वो भी हास्यास्पद होते हैं जब भी प्रश्न करते हैं ये ऐसे कैसे हो सकता है वास्तव तो में ऐसा नहीं होता है तो परमात्मा कैसे सर्वज्ञ है सारे कर्मों को जानता है उसका यथार्थ रूप हमें पता होना चाहिए तो इन्होंने कहा कि तो हमें वह कर्म करने के लिए क्यों भेजता है तो कर्म करने के लिए इसे भेजता है क्योंकि निश्चित नहीं है और कर्म की स्वतंत्रता से हम करेंगे वैसा फल मिलेगा और मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है और परमात्मा भविष्य की भी जानता है तीनों कालों की लेकिन कैसी जानता है जैसे हमारे को भी पता है रात होगी या नहीं अभी अंधेरा होगा या नहीं पता है ना भविष्य का हम सब वृद्ध हो जाएंगे और मर जाएंगे पता है या नहीं पता है ये थोड़ी देर में यहां नहीं रहेंगे पता है ये कक्षा थोड़ी देर में समाप्त हो जाएगी पता है रात को नौ भी बजेंगे पता है भविष्य का पता है ऐसा तो परव तो भी जानता है हमारे से बहुत अधिक जानता है इतना कह लीजिए बाकी भविष्य की तो हम सब जानते हैं अपनी अपनी सीमा में इतना फिर भी हम नहीं जानते कि कौन कब क्या कर्म करेगा कि भविष्य की हम कितनी जानते हैं आप लाखों चीजें गिना सकते हैं गिना सकते हैं नहीं लाखों मनुष्यों के बारे में लाखों घटनाएं छोटी मोटी मकान बनाए बन रहा है खीन होगा बिजली जाएगी बिजली बंद होगी बहुत सारी चीजें हमें पता है भविष्य की भूख लगेगी हमारे को नींद आएगी ये सब चीजें पता है तो ऐसा तो परमात्मा भी जानता है लेकिन जो जीव करता है जो स्वतंत्रता है उसको वो भी नहीं जानता जिस समय हमारे मन में आएगा कर्म करने का तो उतना वो जानता है कि हां इसने ये विचार किया है इतना निश्चय फिर भी नहीं जानेगा क्योंकि मन में आया हुआ भी तो हम बदल देते हैं वो इतना जानेगा कि इसने ये निश्चय किया है हमारे मन के हर विचार को वो जानेगा जब जो चल रहा है जब जो बदलाव है उसको भी जानेगा और उसको यह भी पता है कि यह कभी भी बदल सकता है यह भी जानता है और हम कई बार कर्म करते हैं लेकिन हम कर नहीं पाते कोई बाधा हाँ आ जाती है हम तो कर रहे हैं लेकिन वो होगा नहीं वैसा तो परमात्मा भी भविष्य के ऐसे कर्मों को नहीं जानता है ठीक है तो मैं तो अपना यही रखता हूं अब आपको कुछ पूछना है तो पूछ लो इसमें अभी जो विषय रखा है इसमें कुछ पूछना है तो पूछो नहीं तो और पूछे पूछना है पूछे ओम आचार्य जी ऐसी एक घटना सुनी है कि वो व्यक्ति ने एक महीने पहले ऐसी कोई घटना देखी जिस घटना के अनुसार ही अपने आगे जीवन में वैसा ही हुआ एक दिन की एक दिन की उन्होंने घटना देखी तो उसके अनुसार ही वो उन्होंने देखा तो वो तो निश्चित हुआ ऐसे कुछ संभावनाएं हम कर सकते हैं लेकिन देखिये निश्चय तो अब कर्म की स्वतंत्रता वाला नहीं हो सकता ये घटनाएं तो ज्योतिषी भी बताते है बहुत सारी यही तो सारा खेल है कि ऐसा होगा एक संभावित तो ठीक है कुछ चीजें हमारे लिए निश्चित हैं मान लीजिए हमारे को ये रोग हो सकता है ठीक है हमारे गुणसूत्रों में ही ऐसा है कि इस इस तरह के रोग हो सकते हैं ऐसा हो सकता है इसका स्वभाव ऐसा होगा वो तो बहुत कुछ पहले से निर्धारित है उसके अनुसार हमारा होगा भाई इसकी लंबाई इतनी होगी इसका आकार प्रकार ऐसा होगा इसके बाल कब सफेद होंगे बाल कब गिरेंगे कब वृद्ध होगा ये बहुत सारा तो गुण के हिसाब से हमारा निश्चित है वो एक अलग बात छोड़ दीजिए लेकिन ऐसे जो निश्चय है क्योंकि तो ऐसा जो कहा जाता है जहां जहां कहा जाता है आप देखेंगे कुछ चीजें तो हो जाती हैं वो तो संयोग है और कुछ चीजें कुछ क्या बहुत सारी चीजें जो होती नहीं हैं। कई लोग कहते हैं कि सपने में ये देखा ऐसा हो गया इस सपने में और क्या क्या देखा था वो हमेशा होता है क्या कितना नहीं होता और कितना होता है भविष्य भी जो बताते हैं वो कितना होता है और कितना नहीं होता है उसका दोनों का तुलना करके देखिए तो बहुत सारा तो अचानक वैसे ही कोई संभावित बोलता है बहुत सारी घटनाओं में हो जाता है लेकिन ये निश्चित सब कुछ है जहां दूसरे कारण है मनुष्य वहां ये निश्चित नहीं कहना चाहिए नहीं समझना चाहिए नहीं तो बहुत असंगतियां होंगी और कुछ चीजें हैं जो व्यवस्था से ऐसी होती हैं कुछ रोग आ सकते हैं इत्यादि लेकिन इतना की ये यही होगा यहां होगा ऐसा निश्चित नहीं है बहुत लोगों ने बहुत पुरस्कार भी बोल रखे हैं बता दे कि ये खिलाड़ी इस खेल में इतने गोल करेगा इतने रन बनाएगा इतने विकेट दे देगा बताए बहुत संस्थाओं ने लाखों रुपए घोषित कर रखे कोई बताए कि ये मैच होने वाला है खेल होने वाला है और निश्चित है तो वो पहले से बता दे वो पहले से बता देते हैं तो वो स्पॉट फिक्सिंग में आ जाते हैं वो तो वो पहले से तय करके रखते हैं पैसे से वो जो भी चलता है आजकल सट्टा भी चलता है कोई नहीं आज तक इस तरह से बताया कि ये ऐसा ही होगा ये सब कुछ ऐसा ही होगा कुछ कुछ घटनाएं हैं संयोग से वो तो संभावना में ऐसी कही जाती है और वो फिट हो जाती है जो कि तू हमें लगने लगता है कुछ भविष्यवाणियां की गई हैं कि ऐसा ऐसा ऐसा होगा वो इतनी गोलमाल हैं भविष्यवाणियां कि कहीं भी घट जाती हैं। हम सोच लेते हैं हाँ यही होगा हाँ यही होगा अब प्रतिदिन अखबार में आता है ना कि आज का दिन कैसा होगा आपका या ये साल ऐसा होगा इस महीने ऐसा होगा अब वो कुछ कुछ तो सब तरह के विचार चलते रहते हैं और व्यक्ति को लगता है हाँ ये यही कहा होगा और ऐसा लाखों लोग या करोड़ों लोग उस राशि वाले यही समझते हैं हमे हाँ, साथ ऐसा होगा जबकि आप पूरा मिलान करके देखेंगे तो वो मिलान नहीं होता है हमेशा समझते हैं वो भाषा इतनी गोलमोल होती है इतनी अस्थिर होती है कि हम समझ लेते हैं कि हाँ ठीक है यही बात कही होगी बोले रुपये पैसे की हानि होगी तो थोड़ा सा पांच दस रुपए भी खर्च हो गए तो अच्छा ये रुपए पैसे की हानि हुई लाख रुपए हो गए तो वो भी हो गए कहीं गिर गए कहीं किसी ने अधिक पैसे ले लिए तो रुपयों का लाभ होगा धन का लाभ होगा धन का लाभ तो दस तरह से होता है बोले तो आपको मानसिक पीड़ा होगी आपको कोई धोखा देगा आज अब धोखा तो होता रहता है उसमें कोई छोटा मोटा तो ऐसी ये संभावना गोलमोल भाषा होती है वो सब जगह घट जाती है और वो बोलने वाले बहुत चतुर होते हैं बहुत चतुर होते हैं कभी शौक जिनको लगता है ना तो मैंने भी किया है ये थोड़ा हाथ हाथ का शौक से और उस तरह चतुराई से बोले तो वो दूसरा कहने लगता है कि हाँ ठीक है जबकि हमारे को पता है कि मैं तो गप मार रहा हूं लेकिन वो कहते हैं हाँ जी ठीक है वो हाव हाव भी बनाने पड़ते हैं वैसे <laughs> तो जाकर के उसको लगता है कि हाँ ये जानते हैं और ऐसा करते हैं और वो सोचते हैं हाँ जी ऐसा ही वो आपने बिल्कुल ठीक कहा था जबकि हमें पता है कि हमने तो यू ही बोला था तो विषय यही रखते हैं o oh.